तीसरा प्रश्न योग ध्यान और अध्यात्म का वैज्ञानिक संबंध इतनी प्यारी वाणी और आपका दर्शन कर मैं स्वयं को धन्यभागी स्वीकार करता हूं फिर भी इतने प्यारे प्रभु का कुछ धार्मिक और राजनीतिक लोग विरोध क्यों करते मुझे यह विरोध अच्छा नहीं लगता मैं क्या करूं धर्मेश्वर यह विरोध बिल्कुल स्वाभाविक है तुम्हें अच्छा नहीं लगता यह भी स्वाभाविक है लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वे भी मजबूर हैं। उनकी मजबूरी भी समझो उन पर थोड़ी दया खाओ उनके अंतस्तल में झांको उनके भीतर सबल कारण है विरोध के उनके न्यस्त स्वार्थों पर चोट पड़ रही वे कैसे एकदम मेरा विरोध करना बंद कर दें? दे विरोध तो बढ़ेगा यह घटने वाला नहीं यह तो घटेगा उसी दिन जब मैं चला जाऊंगा उसके पहले तक तो नहीं घटने वाला है हम मेरे चले जाने पर यह विरोध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा जो विरोध करते हैं वे भी सहयोगी हो, हो जाएगी ऐसा ही सदा हुआ है लेकिन जब तक मैं हूं तब तक यह विरोध बढ़ेगा और जितना मैं बढ़ूंगा यानी मेरे सन्यासी बढ़ेंगे मेरे लोग बढ़ेंगे उतना यह विरोध बढ़ेगा क्योंकि उतनी चोट पड़ने लगेगी न्यस्त स्वार्थों पर अब मंदिर का पुजारी कैसे ना विरोध करे थोड़ी दया करो उस पर मस्जिद का मुल्ला कैसे विरोध ना करे गुरुद्वारे का ग्रंथी कैसे विरोध ना करे चर्च का पादरी कैसे विरोध ना करे मैं उस के ही व्यक्तियों को तो छीने ले रहा हूं वो जो कल्चर जाता था यहां आने लगा वो जो कल गुरुद्वारा जाता था यहां आने लगा वो जो कल मंदिर में पूजा करता था उसने मंदिर की तरफ पीट फें कर ली वो कैसे विरोध ना करे उसकी जड़ें हिल रही फिर जो मैं कह रहा हूं वह मौलिक रूप से भिन्न है उसकी धारणाओं से उसकी धारणाओं से उतना ही भिन्न है जितना कि जीसस के वचन उससे भिन्न थे और बुद्ध के यह जान के तुम्हें तो हैरानी होगी कि जीसस का विरोध यहूदी पुरोहितों ने किया था ऐसा मत सोचना कि यहूदियों ने किया था यह भ्रांति फैल गई सारे जगत में कि जीसस का विरोध यहूदियों ने किया था नहीं यहूदी पुरोहितों ने किया था और उसमें भी तुम ख्याल रखना यहूदी पर जोर मत देना पुरोहित पर जोर देना अगर आज जीसस आए तो ईसाई पुरोहित उतना ही विरोध करेगा क्योंकि अब उसके न्यस्त स्वार्थों पर चोट पड़ेगी पुरोहित के न्यस्त स्वार्थ क्या है उसका न्यस्त स्वार्थ यह है कि परमात्मा और मनुष्य के बीच सीधा संबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधा संबंध हो जाए तो दलाल की कोई जरूरत नहीं रह जाती पुरोहित दलाल है वह बीच में खड़ा है वह कहता है तुम्हें जो कुछ कहना हो मुझसे कहो मैं परमात्मा से कहूंगा तुम सीधे मत कहो अगर तुम सीधे ही कह देते हो तो उसका सारा होने का अर्थ ही खो गया मैं यज्ञ करवाऊंगा मैं परमात्मा की आहुति चढ़ाऊंगा मैं वेद के पाठ पढ़ूंगा मैं उसे पुकारूंगा तुम पुकारने का जो खर्च हो वो मुझे दे देना प्रार्थना मैं करूंगा प्रार्थना के दाम तुम चुका देना परमात्मा से मैं बोलूंगा तुम मुझसे बोलो तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या चाहिए मुझे कह दो तुम सीधे प्रत्यक्ष परमात्मा से प्रार्थना मत करना पुरोहित का मतलब है बिचवैया मैं तुमसे कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं बिचवैये की तुम सीधे ही पुकारो प्रार्थनाएं नौकरों से नहीं करवाई जाती ये तो ऐसे ही हुआ कि तुम एक नौकर रख लो और कहो कि जाओ मेरी पत्नी को मेरी तरफ से प्रेम निवेदन कर दो मुला नसुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था उसने बहुत पत्र लिखे कम से कम दिन में तीन लिखता था सुबह दोपहर सांझ महीने दो महीने के प्रेम में उसका घर पत्रों से भर दिया फिर जैसे प्रेम आते हैं जाते हैं ऐसे ही प्रेम भी आया और गया तो मुला गया उस स्त्री के पास हो कहा कि मेरे पत्र कम से कम वापस लौटा दो और इनका इन पत्रों का तुम क्या करोगे मुल्ला ने कहा तुमसे क्या छिपाना आप तो बात भी खत्म हो गई एक पंडित जी से लिखवाता था मुफ्त नहीं लिखवाए एक एक पत्र के पैसे चुकाने पड़े और अभी मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई ये प्रेम खत्म हो गया कल किसी और से होगा नहीं पत्रों का काम वहां उपयोग कर लूंगा ये पत्र मुझे जिंदगी भर काम दे सकते पत्र मेरे वापस लौटा दो पत्र प्रेम पत्र भी लोग उधार लिखवा रहे प्रेम पत्र भी तुम खुद ना लिखोगे प्रार्थना भी तुम खुद ना करोगे और मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी प्रार्थना तुतलाहट भी हो तो भी तुम्हारी ही होनी चाहिए तो ही परमात्मा तक पहुंचेगी और किसी ने चाहे उसे ठीक वेद के शब्दों में बांध के गाया हो तो भी नहीं पहुंचेगी क्योंकि उधार हो गई संस्कृत का सवाल नहीं हार्दिक का सवाल अरबी का सवाल नहीं है आत्मा का सवाल है तुम अपने प्राणों से पुकारो तुम रो तुम्हारे आंसू गिरे पुजारी रो रहा है और पुजारी क्या खाक रोएगा वो अभिनय कर रहा है रोने का पुजारी नाच रहा है तुम बैठे देख रहे हो तुम दर्शक हो गए हो परमात्मा चाहता है तुम भागीदार हो तुम जुड़ो तो मैं जो यहां तुमसे कह रहा हूं वह है सीधे परमात्मा से प्रत्यक्ष की बात पुजारी पुरोहित को चोट लगेगी फिर मैं कुछ और बातें तुमसे कह रहा हूं जो उसने तुमसे कभी नहीं कही बल्कि तुमसे विपरीत बातें कही है। उसने तुम्हें सदा डराया है और मैं कहता हूं डरना मत नहीं तो परमात्मा से टूट जाओगे तुलसीदास तो ने कहा भय बिन हो न प्रीत और मैं तुमसे कहता हूं भय जहां है वहां प्रीति हो ही नहीं सकती तो तुलसीदास का मानने वाला अगर मुझसे नाराज हो जाए तो आश्चर्य तो नहीं क्योंकि मैं तो कहता हूं भय और प्रेम विपरीत है जिससे प्रेम होता उससे भय नहीं होता और जिससे भय होता उससे प्रेम नहीं होता मैं कह रहा हूं ईश्वर भीरुमत बनना ईश्वर प्रेमी बनो और पुराना सारा धर्म भय पर खड़ा है भय पर खड़े करने का कारण आदमी का शोषण करना हो तो पहले उसे भयभीत करना जरूरी है बिना भयभीत किए आदमी का शोषण नहीं हो सकता पहले डरा दो उसे घबरा दो उसे मैं एक डॉक्टर को जानता हूं उनके घर में मेहमान होता बैठ के मैं देखता कि वो मरीजों को डरवाते जिसको सर्दी जुकाम हुआ उसको वो एकदम इस तरह बात करते जैसे निमोनिया हो गया कि डबल निमोनिया हो गया मैंने ये दो चार बार देखा मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है आप मरीज को बहुत घबरा देते उनका मरीज को घबराओ मत तो मरीज फंदे में नहीं आता मालूम है मुझे कि सर्दी जुकाम लेकिन निमोनिया की बात करो तो मरीज घबरा था हालांकि सर्दी जुकाम है इसलिए ठीक भी कर लेंगे जल्दी कोई अड़चन भी नहीं और मरीज को अगर यह ख्याल रहे कि निमोनिया ठीक किया गया तो वो सदा के लिए अपना हो जाता और इतने जल्दी ठीक किया गया तो दोहरे फायदे पर मैंने कहा यह तो बात गलत है यह तो बात अनुचित है तुम तो धर्म पुरोहितों जैसा काम कर रहे हो मगर बहुत डॉक्टर हैं जो इस तरह जीते जो तुम्हारी छोटी सी बीमारी को खूब बड़ा करके बता देते और मजा ऐसा है कि मरीज इन्हीं डॉक्टरों से प्रसन्न होता है जो उसकी बीमारी को खूब बड़ा करके बता देते वही उसको बड़े डॉक्टर भी मालूम होते अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हें निमोनिया हुआ है और तुम गए हो कोई डॉक्टर कहते छोड़ो बकवास सर्दी जुखाम है दो दिन में चला जाएगा तुम प्रसन्न नहीं होते तुम्हारा चित्र राजी नहीं होता तुमको चोट लगती तुम इतनी बड़ी बीमारी लेके आए तुम कोई छोटे मोटे आदमी तुम्हें कोई छोटी मोटी बीमारियां होती बड़े आदमियों को बड़ी बीमारियां होती तुम बड़े आदमी हो तुम बड़ी बीमारी लेके आओ और ये बदतमीज कहता है कि सर्दी जुकाम बस ठीक हो जाएगा ऐसे ही ठीक हो जाए जो डॉक्टर मरीज से कह देता है ऐसे ही ठीक हो जाएगा उससे मरीज प्रसन्न नहीं होते मेरे गांव में एक नए डॉक्टर आए सीधे साधे आदमी थे उनकी डॉक्टरी ना चले किसी ने मेरी उनसे पहचान करा दी उन्होंने मुझसे पूछा कि मामला क्या है मेरी डॉक्टरी क्यों नहीं चलती मैंने कहा कि मैं मजराऊंगा देखूंगा एक दो दिन बैठके की बात क्या है तो उनकी बैठ जाता था डिस्पेंसरी पर जाके जो मैंने देखा तो मामला साफ हो गया वो मरीजों को डरवाते ना मरीज बता रहा बड़ी बीमारी वो कहते कुछ नहीं ये मिक्सचर ले लो ठीक हो जाएगी किसी किसी मरीज को कह देते कि तुम्हें बीमारी नहीं दवा की कोई जरूरत नहीं और मरीज अपनी बीमारी की कथा कह भी ना पाता वो मिक्सचर तैयार करने लगते मैंने उनके मरीजों से पूछा उन्होंने कहा कि हमें यह बात जस्ती नहीं हम अभी अपनी मरीज अपनी बीमारी की पूरी बात भी नहीं कह पाए और ये सज्जन जल्दी से दवाई बनाने लगते कुशल डॉक्टर थे मगर कुशल राजनीतिक नहीं थे मरीज को सिर्फ बीमारी ही थोड़ी ठीक करवानी मरीज को कुछ और रस भी उसकी बात ध्यान से सुनी जाए उस पर ध्यान दिया जाए तड़फ रहा कोई ध्यान नहीं देता घर जाता है कहता सिर में दर्द पत्नी कहती तो लेट रहो ठीक हो जाए कोई ध्यान नहीं देता कोई उसकी चारों तरफ खाट के बैठ के हाथ पर नहीं दबाता कोई कहता नहीं कहा ऐसा सिर दर्द कभी किसी को नहीं हुआ कितनी मुसीबत में पड़े हो कैसा कष्ट झेल रहे हो हम बच्चों के लिए पत्नी के लिए परिवार के लिए कैसा महान हिमालय सिर पे ढो रहा है उसी से सिर दर्द हो रहा है कोई उस पर ध्यान नहीं देता और ये डॉक्टर के पास आया है ये मिक्सर बनाने लगा इसने मरीज की बात ही नहीं सुनी होम्योपैथी डॉक्टरों का बड़ा प्रभाव का एक कारण तो वो खूब लंबी चर्चा सुनते तुम्हारे नहीं तुम्हारे पिता को भी क्या बीमारी हुई थी उसकी भी तुम से पूछते पिता के पिता को भी क्या हुई थी उसकी भी तुमसे पूछते बचपन से लेकर अब तक कितनी बीमारियां हुई वो सब पूछ लेते मरीज को बड़ी राहत मिलती ये कोई आदमी जो इतना रस ले रहा है पश्चिम में मनोवैज्ञानिकों का बहुत प्रभाव है क्योंकि वो घंटों तुम्हारी बकवास सुनते मगर इतने ध्यान से सुनते जैसे तुम अमृत वचन बोल रहे हो एक ही मकान में दो मनोवैज्ञानिक काम करते थे एक बूढ़ा एक जवान दोनों सांझ को जब लौटते लिफ्ट से एक ही साथ नीचे उतरते थे जवान सदा टूटा फूटा हारा थका दिन भर पगलों की बातचीत सुनना मानसिक बीमारों की बातें सुनना थक मरता मगर बूढ़ा जैसा सुबह ताजा आता था वैसी सांझ ताजा आता आखिर उस युवक ने कहा हाथ धो गई मैं जवान हूं मुझे ये मरीज मिटा डालते हैं दिन भर में रोन डालते हैं बुरी तरह से ऐसी ऐसी बकवास मुझे सुननी पड़ती ऐसी फिजूल की बात है जिनका कोई सार नहीं मगर सुनना पड़ता है क्योंकि फीस उसी की मिलती आप थकते नहीं बूढ़ा मुस्कुराया उसने कहा सुनता कौन मैं बैठा बैठा मुस्कुराता रहता हूं उनको लगता है कि सुन रहा सुनता कौन ऐसे भी मैं बह हूं सुनो चाहे ना सुनो मगर कम से कम दिखाओ तो कि सुन रहे हो पहले भयभीत कर दो पहले डरा दो संकित कर दो जैसे ही आदमी संकित हुआ आत्मवान नहीं रह जाता उसकी श्रद्धा अपने पे कम हो जाती और जब किसी आदमी की अपने पे श्रद्धा कम हो जाए तभी दूसरे पे वो श्रद्धा कर सकता नहीं तो नहीं कर सकता ये ख्याल रखना यह पुरोहित का बुनियादी व्यवसाय सूत्र है पहले आदमी को उसकी स्वयं की श्रद्धा से वंचित कर दो उसे डरा दो पापी हो महापापी हो जन्मों जन्मों के कर्म तुम पे पड़े हैं सड़ोगे नरक में नरक की खूब भीवत तस्वीर खींचो कि कैसे सड़ाए जाओगे कैसे गलाए जाओगे कैसे आग में डाले जाओगे कैसे जलते कड़ाओं में चुड़ाए जाओगे पहले उसे खूब डरा दो उसे ऐसा भयभीत कर दो कि वो कपने लगे कि उसका रोआ रोआ खड़ा हो जाए फिर कहो कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं आओ जब तक मैं हूं घबराओ मत डर की कोई वजह नहीं मैं तुम्हें बचा लूंगा मैं बचावन हारा हूं बस ये तरकीब है मैं तुमसे कह रहा हूं तुम पापी नहीं हो तुम परमात्मा हो मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे ऊपर कोई कर्मों का बोझ नहीं है क्योंकि तुमने जो कर्म किए वे होश में नहीं किए उनका बोझ तुम पर हो नहीं सकता जैसे कोई शराब पीने में गाली बक दे उसको हम क्षमा कर देते शराब पिए था कौन उस पर ध्यान देता है वही आदमी बिना शराब पिए गाली दे तो तुम बर्दाश्त न कर सकोगे एक आदमी गाली दे रहा हो तुम गुस्से में आने ही आने को थे गर्दन दबाने को ही थे कि कोई कह दे भाई वो शराब है शराब पिए बस तुम ढीले हो जाते तुम कहते फिर जाने दो शराब पिए तब इससे क्या झंझट लेनी ये होश में ही नहीं तो इसका उत्तरदायित्व क्या है तुम होश में ही नहीं हो तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है हां बुद्ध अगर पाप करें तो उत्तरदायी होंगे तुम पाप करोगे तुम्हारा क्या खाक उत्तरदायित्व तुम हो ही नहीं अभी तुम्हारे भीतर बोध की किरण नहीं पैदा हुई इसलिए तुमने जो भी किया है अब तक पाप और पुण्य दोनों सपने में किए गए तुम साधु बने तो सपना था तुम चोर बने तो सपना था मैं तुमसे कहता हूं तुम पर कोई बोझ नहीं है अतीत का मैं तुमसे कहता हूं तुमने कोई पाप कभी नहीं किया है तुम्हारा अंतर्तम उज्जवल है कुआरा है? उस पे कोई कालिख की रेख नहीं लगी यह अर्चन की बात है पंडित को पुरोहित को उसका सारा व्यवसाय समाप्त हो जाए उसकी नाराजगी स्वाभाविक है राजनेता भी परेशान है क्योंकि मैं कहता हूं तुम्हें राजनेताओं की भी कोई आवश्यकता नहीं तुम्हें राजनेताओं की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं तुमने आत्मविश्वास खो दिया है इसलिए तुम्हें किसी के कंधे का सहारा चाहिए तुम्हें किसी के पीछे चलने की वृत्ति पड़ गई कोई भी हो लेकिन तुम्हें किसी के पीछे चलना है। आगे कोई चलना चाहिए तुम बुद्धू से बुद्धू आदमियों के पीछे चल सकते हो मगर पीछे ही चल सकते हो तुम्हें सदा सदाशंका है तुम ये नहीं मान सकते कि मैं अपने तरह से चल के और ठीक जगह पहुंच जाऊंगा राजनेता भी नहीं चाहता कि तुम में आत्मविश्वास जगे तुम में जितना आत्मविश्वास कम है उतना ही राजनेता का बल है जिस देश में जितना आत्मविश्वास बढ़ेगा उतने ही राजनेता का बल कम हो जाएगा जिस देश में लोग आत्मविश्वासी हो जाएंगे अपनी बुद्धि पर भरोसा करेंगे अपनी चेतना से जिएंगे, उस देश में राजनेताओं की क्या जरूरत रह जाएगी हां सरकारी नौकर होंगे राजनेता की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी सरकारी नौकर ठीक है उनका काम है जनता की सेवा कर देना उसकी वो तनख्वाह पा लेते लेकिन उनको सिर पर बिठाने की कोई जरूरत नहीं तो जो कीमत तुम्हारे घर में रसोईये की है उससे ज्यादा कीमत खाद्य मंत्री की नहीं होनी चाहिए वो रसोईया है पूरे प्रदेश का समझ लो या कि पूरे देश का समझ लो ठीक है अच्छा काम मिले अच्छा काम करे उसके आदर मिल जाना चाहिए पुरस्कार मिल जाना चाहिए मगर राजनेता लोगों के सिर पे सवार रहे इसकी कोई आवश्यकता नहीं जिस जैसे, जैसे मनुष्य ज्यादा प्रबुद्ध होगा वैसे वैसे राजनीति कम होती जाएगी राजनीति के दिन गए लत गए भविष्य नहीं है राजनीति का कोई और अच्छा है कि राजनीति समाप्त हो जाए दुनिया से क्योंकि राजनीति ने दिया क्या सिवाय झगड़े खून खराबे युद्धों के लोगों को लड़ाया है लोगों को लड़ाके ही राजनेता जीता है इसलिए हर लोकतंत्र में दो पार्टियां कम से कम चाहिए ताकि वे पार्टियां लड़ें लोगों को बांटें और किसी भी हालत में लुटोगे तुम तुम्हें पता ना उन दो बिल्लियों का जो एक बंदर से बटवारा करने पहुंच गई थी बटवारा करवाने बंदर ने ले ली तराजू, छू तोलने लगा कभी इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया तो उसमें से थोड़ा एक कौर निकालकर उसने खा लिया कि ताकि बराबर हो जाए तब दूसरे में कम हो गया तो उसमें थोड़ा डाला फिर जोड़ा धीरे धीरे वो सारा भोजन पचा गया बिल्लियां बैठी देखती रह गई लड़ोगे कि कोई तुम्हारे सिर पर शोषण करेगा बुद्धिमान समाज राजनीति से मुक्त होगा पुरोहित से भी मुक्त होगा राजनेता से भी मुक्त होगा संगठनबद्ध धर्म के दिन भी गए और राजनीति के भी दिन गए और दुर्दिन थे वे तो मेरी बातें अगर राजनेताओं और धार्मिक गुरुओं को चोट करती हूं परेशानी में डालती हूं स्वाभाविक फिर मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी देह भी सुंदर है उतनी ही जितनी तुम्हारी आत्मा में देह और आत्मा के बीच कोई खंड कोई भेद कोई द्वैत खड़ा नहीं करना चाहता तुम्हारे सभी तथाकथित धर्म शरीर विरोधी जीवन विरोधी उनका नियम यह रहा कि तुम जीवन से जितनी दुश्मनी करोगे उतने परमात्मा के निकट जाओगे मेरी सलाह है कि तुम जीवन में जितने डूबोगे जितना रस लोगे जितने रस मग्न होोगे उतने परमात्मा के निकट आओगे और मैं कहता हूं कि मैं ठीक हूं और वे गलत क्यों क्योंकि यह जीवन परमात्मा का विस्तार है उसकी ही लीला उसका ही कृत्य अगर परमात्मा जीवन विरोधी है तो जीवन हो ही क्यों कभी सोचो इस छोटी सी बात पर अगर परमात्मा जीवन विरोधी है तो जीवन है ही क्यों क्या परमात्मा की इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि जीवन को रोक दे फिर कैसा सर्वशक्तिमान है क्या इतना भी उसे पता नहीं कि वासनाओं को तोड़ दे बच्चे ही ऐसा पता पैदा करे जिनमें वासना का बीज ही ना हो जिनमें न रस की कोई आकांक्षा हो न स्वर का जिन्हें कोई बोध हो न रूप का कोई ख्याल हो ऐसे बच्चे पैदा करे जो शरीर हो ही नहीं सिर्फ आत्मा ही आत्मा हो मगर परमात्मा सुनता नहीं तुम्हारे महात्माओं की परमात्मा बच्चे पैदा करता है देहधारी और उनके भीतर सारी जीवन की आकांक्षाएं अभिपसाएं पैदा करता है यह सारा विस्तार परमात्मा का है ये उसके विपरीत नहीं है कोई कविता कवि के विपरीत होती और कोई चित्र चित्रकार के विपरीत होता है और कोई संगीत किसी संगीतज्ञ के विपरीत होता है तो फिर चलेगा ही क्यों अगर मुझे वीणा से विरोध है तो मैं वीणा बजाऊं क्यों और अगर मनुष्य को संसार से मुक्त होने की आकांक्षा परमात्मा की है तो संसार बनाने की कोई जरूरत नहीं नहीं परमात्मा चाहता है संसार से गुजरो संसार का अनुभव करो क्योंकि अनुभव से ही बोध निखरेगा आत्मा प्रकट होगी यह अनुभव की पाठशाला है इसलिए मैं कहता हूं संसार को छोड़ना नहीं भागना नहीं शरीर से दुश्मनी नहीं साथ नहीं जीवन का निषेध नहीं करना है जीवन का अंगीकार करो बाहें भर लो जीवन को गल बाहें डालो जीवन को आलिंगन करो जीवन का जीवन उत्सव है इसलिए धर्म गुरु नाराज है क्योंकि मैं जीवन का पक्ष पाती हूं धर्मगुरु नाराज है वह कहता फिरता है कि मैं लोगों को भ्रष्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं उनको जीवन की शिक्षा दे रहा हूं इसलिए भ्रष्ट कर रहा हूं वो कहता फिरता है कि मैं नास्तिक हूं कि चारवाकवादी हूं क्योंकि मैं लोगों को सुख की शिक्षा दे रहा हूं अब मैं तुमसे कहता हूं अब तक तुम्हें दुखी रखने का आयोजन किया गया और तुम जितने ज्यादा दुखी हुए दुःख के कारण तुमने परमात्मा को याद किया और ख्याल रखना जो दुख के कारण परमात्मा को याद करता है परमात्मा को याद करता ही नहीं क्योंकि दुख के कारण करता है तो परमात्मा से कुछ हेतु है मेरा दुख छीन लो मेरा दुख हर लो तो कुछ स्वार्थ है यह प्रार्थना शुद्ध नहीं यह प्रार्थना कलुषित है अगर नहीं है यह दस्ते हविस की कमजोरी तो फिर दराज ए दस्ते दुआ को क्या कहिए अगर नहीं है यह दस्ते हविश की कमजोरी अगर यह तृष्णा की कमजोरी नहीं है तो फिर प्रार्थना के बाद जो हाथ तुम फैलाते हो आकाश की तरफ उनके लिए हम क्या कहें किस लिए फैलाते अगर नहीं है यह दस्ते हविश की कमजोरी तो फिर दराजी ए दुआ को क्या कहिए तो फिर हाथ क्यों फैलाते परमात्मा से भी कुछ मांगोगे तो तुम्हारा परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ेगा कुछ मत मांगो मांग वासना है मांगना भिकमंगापन तो मैं तो कहता हूं परमात्मा से मांगो मत धन्यवाद दो उसने इतना दिया है इसके लिए धन्यवाद दो और मत मांगो तो मैं कहता हूं दुख के कारण परमात्मा को याद करोगे तो गलत होगी याद सुख के कारण याद करो तुम मेरा फर्क समझो मैं क्रांति कर रहा हूं दुख के कारण तुम्हारी प्रार्थना में भिकमंगापन होता है तो फिर दराजे दस्ते दुआ को क्या कहिए तो फिर वो प्रार्थना के बाद जो तुम हाथ फैलाते और झोली आकाश की तरफ उनको क्या कहें हम तृष्णा ही है हेतु है और प्रेम तो अहेतुक होना चाहिए हेतुक तो प्रेम तभी हो सकता है जब तुम जीवन का आनंद जियो अनुभव करो और ऐसे कृतज्ञ हो जाओ कि किन्हीं कृतज्ञता के कि क्षणों में झुको और धन्यवाद तो प्रार्थना धन्यवाद होनी चाहिए तब तुमने सम्राट की तरह प्रार्थना की मैं चाहता हूं तुम सम्राट की तरह प्रार्थना करो भिकमंगों की तरह नहीं भिकमंगों से परमात्मा भी परेशान आ गया होगा कम से कम तुम्हारी प्रार्थना में तो तुम्हारा सम भाव प्रकट हो कम से कम प्रार्थना में तो तुम कुछ न मांगो धन्यवाद दो क्योंकि बहुत उसने दिया है तो मैं तुम्हें सुख सिखाता हूं ताकि सुख से तुम्हारी प्रार्थना उमगे और सुख से जब प्रार्थना उठती है तो उसमें बड़ी सुवास होती बड़ा सौंदर्य होता है और तुम्हारी मांगी गई प्रार्थनाएं पूरी कहां होती फिर भी तुम मांगे चले जाते तुम्हारी मांगी गई प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती मगर तुम्हारा भिकमंगापन गहरा होता जाता है दुआ से कम नहीं होता है जोर तूफान का खुदा का हाल यह है, ना खुदा को क्या कही कौन सुनता है तुम्हारी प्रार्थनाओं को भिकमंगों की प्रार्थनाएं ना कभी सुनी गई ना सुनी जाएंगी दुआ से कम नहीं होता है जोर तूफा का तुम कितनी ही प्रार्थना करो तूफान इनसे कम नहीं होते ना उनका जोर कम होता है खुदा का हाल यह है ना खुदा को क्या कहिए जब परमात्मा की ऐसी हालत है तो माझी को क्या दोस्त दे रहे हो लेकिन तुम माझियों को दोस्त देते रहते हो तुम कहते हो मस्जिद में पूरी नहीं हुई तो मंदिर में जाएंगे मस्जिद में पूरी नहीं हुई गुरुद्वारा जाएंगे गुरुद्वारा में पूरी नहीं हुई तो चलो किसी फकीर की कब्र पर जाएंगे मगर तुम माझी बदलते रहते हो और भिकमंगापन तुम्हारा जारी रहता है मैं तुम्हें कुछ और कोई और ही पाठ सिखा रहा हूं इसलिए नाराज है धर्मगुरु उसने तुम्हें जीवन विरोधी पाठ सिखाया मैं जीवन स्वीकार का पाठ सिखा रहा हूं उसने तुम्हें शरीर की दुश्मनी सिखाई मैं शरीर से प्रेम सिखा रहा हूं उसने तुम्हें निंदा सिखाई यह भी गलत वह भी गलत सब गलत उसने तुम्हें चारों तरफ गलतियों के बोध से भर दिया और तुम्हें दीनहीन कर दिया मैं कहता हूं कुछ भी गलत नहीं बोध पूर्वक जो भी करो ठीक बोध सही अबोध गलत बस सीधे से सूत्र जागृत हो कि तुम जो भी करो होशपूर्वक जो भी करो ठीक नागार्जुन से चोर ने पूछा था आप कहते हैं होशपूर्वक जो भी करो वह ठीक है अगर मैं होशपूर्वक चोरी करूं तो नागार्जुन ने कहा तो चोरी भी ठीक है होशपूर्वक भर करना शर्त याद रखना उस चोर ने कहा तो ठीक है तुमसे मेरी बात बनी मैं बहुत गुरुओं के पास गया मैं जाहिर चोर जैसे गुरु प्रसिद्ध हैं ऐसे मैं भी प्रसिद्ध हूं सब गुरु मुझे जानते आज तक पकड़ा नहीं गया सम्राट भी जानता है उसके महल से भी चोरियां मैंने की मगर पकड़ा नहीं गया हूं अब तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया है तो जब भी मैं किसी गुरु के पास गया तो वो मुझसे ये कहते हैं पहले चोरी छोड़ो फिर कुछ हो सकता है चोरी मैं छोड़ नहीं सकता तुमसे मेरी बात बनी तुम कहते हो चोरी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है नागार्जुन ने बड़े अद्भुत शब्द कहे थे नागार्जुन ने कहा था तो जिन गुरुओं ने तुमसे कहा चोरी छोड़ो वो भी चोर ही होंगे भूतपूर्व चोर होंगे इससे ज्यादा नहीं नहीं तो चोरी से उनको क्या लेना देना मुझे चोरी से क्या लेना देना मैं तुमसे कहता हूं हो संभालो फिर तुम्हें जो करना हो करो मैं तुम्हें दिया देता हूं फिर दिए के रहते भी तुम्हें दीवाल से निकलना हो तो निकलो मगर मैं जानता हूं जिसके हाथ में दिया है वो द्वार से निकलता मैं नहीं कहता कि दीवाल से मत निकलो अंधेरे में जो आदमी उससे क्या कहना कि दीवाल से मत निकलो वो तो टकराएगा वह तो गिरेगा ही उसे तो द्वार कैसे मिलेगा दीवाल बड़ी चारों तरफ दीवालें ही दीवालें हमने ही खड़ी की निकल नहीं पाओगे और जब निकलोगे नहीं बार बार गिरोगे और पुजारी पंडित चिल्ला रहे हैं कि दीवाल से टकराए कि पाप हो गए फिर टकराए फिर पाप हो गए और जितने तुम घबराने लगोगे उतने ज्यादा टकराने लगोगे तुम तुम्हारे पैर कपने लगेंगे नागार्जुन ने ठीक कहा दिया देता हूं अब तुझे दीवार से निकलना हो तेरी मर्जी मगर दिया भरना बो छुपा है दिए को संभाले रखना वो चोर पंद्रह दिन बाद आया उसने कहा मैं हारीत गए तुम आदमी बड़े होशियार तुमने खूब मुझे धोखा दिया मैं जिंदगी भर लोगों को धोखा देता रहा तुमने मुझे धोखा दे दिया आज पंद्रह दिन से कोशिश कर रहा हूं होशपूर्वक चोरी करने की नहीं कर पाया क्योंकि जब होश संभलता है चोरी की वृत्ति ही चली जाती है जब चोरी की वृत्ति आती तब होश नहीं होता तुम जरा करके देखना तुम भी करके देखना होशपूर्वक झूठ बोलकर देखना होश संभलेगा सच ऑ पर आ जाएगा होश गया झूठ बोल सकते हो जरा होशपूर्वक काम वासना में उतर के देखना होश आया और सारी वासना ठंडी पड़ जाएगी जैसे तुषारपात हो गया, होश गया उत्तप्त हुए बेहोशी में ताप है ज्वर है होश शीतल है होश पूर्वक कोई काम वासना में न कभी उतरा है ना उतर सकता है इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता काम वासना छोड़ो मैं तुमसे कहता हूं होश संभालो हो। फिर जो छूट जाए छूट जाए जो ना छूटे वह ठीक है होश पूर्वक जीवन जीने से जो बच जाए वही पुण्य और जो छूट जाए पड़े होश के कारण वही पाप है ब्यौरा नहीं देता मैं तो सिर्फ दिया तुम्हारे हाथ में देता हूं और तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हारे राजनेता तुम्हारे नीतिशास्त्री उनका काम यही फेरिस्त बनाओ नियम बनाओ कानून बनाओ इतने कानून दे दो कि आदमी दब जाए मर जाए बौद्ध ग्रंथों में तेतीस हजार नियम है नीति की याद भी ना कर पाओगे कैसे याद करोगे तेतीस हजार नियम और जो आदमी तैतीस हजार नियम याद करके जिएगा वो जी पाएगा उसकी हालत वही हो जाएगी जो मैंने सुनी है एक बार एक सेंटीपीट सतपदी की हो गई ये सतपदी सेंटीपीट जो जानवर होता है इसके सौ पैर होते चला जा रहा था सेंटिपीट एक चूहे ने देखा चूहा बड़ा चौका उसने कहा सुनिए जी सो पैर कौन सा पहले रखना कौन सा पीछे रखना आप हिसाब कैसे रखते हो सो पैर मेरे हो तो तुम तो डगमगा के वहीं गिरी जाऊं सो पैर आपस में उलझ जाए गुथम गुथा हो जाए सो पैर हिसाब कैसे रखते हो कि कौन सा पहले फिर नंबर दो फिर नंबर तीन फिर नंबर चार फिर नंबर पांच सो का हिसाब गिनती में मुश्किल नहीं आती सेंटिपीट ने कभी सोचा नहीं था पैदल से सौ पैर थे चलते ही रहा था उसने कहा भाई मेरे तुमने एक सवाल खड़ा किया मैंने कभी सोचा नहीं मैंने कभी नीचे देखा भी नहीं कि कौन सा पैर आगे कौन सा पहले लेकिन अब तुमने सवाल खड़ा कर दिया तो मैं सोचूंगा विचारूंगा सेंटिपीट सोचने लगा विचारने लगा वही लड़खड़ा के गिर पड़ा खुद भी घबरा गया कि कौन सा पहले कौन सा पीछे एक जीवन की सहजता है तुम्हारे नियम तुम्हारे कानून सारी सहजता नष्ट कर देते तैतीस हजार नियम कौन सा पहले कौन सा पीछे तैतीस हजार का हिसाब रखोगे मरी जाओगे दबी जाओगे प्राणों पर पहाड़ बैठ जाएंगे मैं तो तुम्हें सिर्फ एक नियम देता हूं होश बेहोश छोड़ो होश संभालो और ये तैतीस हजार नियम भी बेईमानों को नहीं रोक सकते वो कोई ना कोई तरकीब निकाल लेते अंग्रेजी में कहावत है कि जहां भी संकल्प है वही मार्ग है उस कहावत में थोड़ा फर्क कर लेना चाहिए मैं कहता हूं जहां भी कानून है वही मार्ग है तुम बनाओ कितने कानून बनाते हो मार्ग निकाल लेगा हाथ में ऐसा हुआ कि बुद्ध के पास एक भिक्षु आया बुद्ध का नियम था कि जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए इसलिए नियम बनाया था ताकि भिक्षु मांग ना करने लगे सुस्वादु भोजनों की जो भी पड़ जाए भिक्षा पात्र में रूखी सूखी रोटी या सुस्वादु भोजन जो भी पड़ जाए भिक्षा पात्र में उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए ना नहीं करना यह नहीं लूंगा वह लूंगा ऐसे इशारे नहीं करना अपनी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं देना भिक्षा पात्र सामने कर देना जो मिल जाए ताकि ग्रस्तों पर व्यर्थ बोझ बोझना पड़े एक दिन ऐसा मुश्किल हो गया एक भिक्षु मांग के आ रहा था कि चील ऊपर से मांस का एक टुकड़ा उसके भिक्षापात में गिरा गई अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ा नियम कि जो भी भिक्षापात में पड़ जाए अब करना क्या इसको छोड़ना या ग्रहण करना अगर छोड़े तो नियम टूटता है अगर ग्रहण करे तो मांसाहार होता है वो भी नियम टूटता है अब करना क्या तो समझाकर बुद्ध से कहा भिक्षु संघ में खड़ा हुआ और उसने कहा कि ऐसी प्रार्थना बड़ी उलझन में पड़ गया दो नियमों में विरोध आ गया अगर इसका स्वीकार करूं तो मांसाहार हो जाए हिंसा हो जाएगी अगर अस्वीकार करूं तो आपने कहा भिक्षापात में जो पड़े स्वीकार कर लेना बुद्ध थोड़ा सोच में पड़े अगर कहें कि स्वीकार करो तो खतरा है क्योंकि मांसाहार को स्वीकृति मिलती अगर कहें अस्वीकार करो तो और भी बड़ा खतरा है क्योंकि चीले कोई ही रोज रोज थोड़ी मांसाहार गिराएंगी ये तो दुर्घटना है एक अगर यह कहते हैं कि जो ठीक ना हो छोड़ देना तो बस अड़चन शुरू हो जाएगी कल से भिक्षुओं को जो ठीक नहीं लगेगा वो छोड़ देंगे और जो ठीक लगेगा वही ग्रहण करेंगे फिर उनकी मांगे शुरू हो जाएंगी फिर बहुत सा भोजन व्यर्थ फेंकने लगेंगे उन्होंने सोचा और उनका कोई फिक्र न करो जो भी भिक्षा पात में पड़ जाए उसे स्वीकार कर लेना क्योंकि चील कोई रोज रोज मांस नहीं गिराएगी ये दुर्घटना मगर बुद्ध को पता नहीं कि दुर्घटना बस नियम बन गई आज चीन में जापान में सारे बौद्ध मुल्कों में मांसाहार प्रचलित है उसी घटना के कारण क्योंकि मांसाहार में अगर पाप होता तो भगवान ने मना किया होता अब सवाल यह है कि खुद मार के नहीं खाना चाहिए चील ने गिरा दिया तो कोई हर्ज नहीं इसलिए चीन और जापान में तुम्हें होटलें मिलेंगी जिनपे तख्ती लगी होती यहां अपने आप मर गए जानवरों का मांस ही बेचा जाता है अब इतने जानवर अपने आप रोज कहीं नहीं मरते कि पूरा देश मांसाहार करे इतने जानवर अपने आप सारे देश बूचड़खानों से भरे फिर बूचड़खानों में क्या हो रहा है फिर बूचड़खाने क्यों चल रहे हैं? मगर होटल के मालिक को इसकी फिक्र नहीं वो इतना भर लगा देता कि यहां अपने आप मर गए जानवरों का मांस बेचा जाता है बस ग्राहक को फिक्र मिट गई ग्राहक भी जानता है दुकानदार भी जानता है मगर वो एक छोटी सी घटना चील ने बड़ी क्रांति ला दी दुनिया में पूरा एशिया मांसाहारी है उस एक चील की वजह से कानून में से लोग रास्ते निकाल लेते जहां जहां कानून वहां वहां रास्ते मैं तुम्हें कानून नहीं देता मैं तो तुम्हें सिर्फ बोध देता हूं ताकि तुम अपने बोध से ही जियो जो तुम्हें ठीक लगे किसी क्षण में समझ पूर्वक विचार पूर्वक जागृति पूर्वक वही करना फिर ऐसा भी है कि जो इस क्षण में ठीक है हो सकता है दूसरे क्षण में ठीक ना भी हो इसलिए नियम जड़ हो जाते तो पुरोहित और राजनेता चिल्लाते फिरते हैं कि मैं लोगों को स्वच्छंदवादी बना रहा हूं मैं लोगों को स्वच्छंदवादी नहीं बना रहा और या फिर स्वच्छता की नई परिभाषा करनी होगी जैसी मैं करता हूं स्वच्छंद की मैं परिभाषा करता हूं स्वयं के छंद को उपलब्ध हो गया जो भीतर के संगीत को उपलब्ध हो गया जो स्वच्छंदता का अर्थ मैं उच्छंखलता नहीं करता स्वच्छंदता का अर्थ है स्वयं के छंद को उपलब्ध वही जो मैंने संगीत की बात कही फिर उससे काव्य जन्मेगा और उससे सौंदर्य भी जन्मेगा इस छंदोबदता का नाम धर्म है यह जगत तो छंदोबद्ध चल रहा है इसका छंद कहीं भी टूटा नहीं हम टूट गए हैं इसके छंद से हम दूर दूर गिर गए हम छिटक गए हमें वापस अपने छंद को पा लेना है और अपने छंद को पाते ही हम जगत के छंद को पा लेंगे आत्मा को पाते ही परमात्मा मिल जाता है भीतर का संगीत सुनाई पड़ते ही बाहर के आकाशों में व्याप्त सारा संगीत सुनाई पड़ने लगता फिर बाहर बाहर नहीं भीतर भीतर नहीं दोनों एक हो जाते हैं जहां दोनों एक हो जाते हैं वहीं जीवन आया अपने परम शिखर पर उनका विरोध स्वाभाविक है यह विरोध जारी रहेगा धर्मेश्वर इससे दुखी मत हो उनके विरोध को नहीं रोका जा सकता रोकने की जरूरत भी नहीं फिर उनका विरोध मेरा काम भी करेगा उनके विरोध के कारण बहुत लोग मुझ में उत्सुक हो जाते उनके विरोध के कारण ही लोग यहां चले आते अभी एक मित्र कलकत्ता से आए पति पत्नी सिर्फ इस कारण आए कि इतना विरोध सुना कि सोचा कि अपनी आंख से ही चलकर देख लेना चाहिए ना उनकी धर्म में कोई उत्सुकता थी ना कोई ध्यान में उस उत्सुकता थी मगर इतना विरोध सुना सुनते सुनते सुनते कान पक गए उन्होंने सोचा कि एक बार अपनी तरफ से चलकर देख लेना चाहिए कि मामला क्या है जिस आदमी के पीछे इतने लोग विरोध में पड़े हो कुछ बात तो वहां होनी चाहिए नहीं तो इतने लोग विरोध भी क्यों कर रहे हैं यहां आके चौके यहां आए तो धीरे से ध्यान में भी उत्सुक हो गए नाचे गाए, विपसना की यहां आए तो ऐसे डूबे कि फिर दस दिन रुक गए और अब कह के गए हैं कि सदा के लिए आ जाना तो विरोधी से भी कुछ नुकसान थोड़ी होता सत्य का कभी कोई नुकसान नहीं होता गए हैं वापस सब निपटाने को वहां काम कौन किस कारण आ जाएगा का कहना कठिन परमात्मा के रास्ते बड़े अनूठे इसलिए धर्मेश्वर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं मैं तो जो बात कर रहा हूं वो बगावती है इसलिए विरोध स्वाभाविक है सूखे हुए कुछ दरिया होते उजड़ा हुआ एक सहरा होता जंजीर पहन लेते हम अगर दुनिया में तुम्हारी क्या होता कुछ लोग अगर जंजीर पहन लें बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट जर्थुस्स लाउस् तो क्या हो तुम्हारी दुनिया में सूखे हुए कुछ दरिया होते सूखे हुए सागर होते उजड़ा हुआ एक सेहरा होता एक उजड़ा हुआ मरुस्थल होता जंजीर पहन लेते हम अगर दुनिया में तुम्हारी क्या होता होता भी क्या तुम्हारी दुनिया में इस दुनिया में रौनक क्यों है इस दुनिया में रौनक है कुछ बगावती लोगों के कारण विद्रोह की अग्नि कुछ लोग जलाते रहे बुझने नहीं थी उनके कारण इस जगत में थोड़ी चमक है दमक है थोड़ी गरिमा है थोड़ा गौरव है नहीं तो बस ये मुर्दों की एक जमात है जो किसी तरह जी लेते धक के खा खा के और किसी तरह मर जाते ना उनके जीने में कुछ सार न उनके मरने में कुछ सार मैं तो तुह गुम कर दे दिल ए रविस कौन मेरा हम सफर होने लगा मैंने तो अपना दिल डुबाया है मैंने तो अपने को गमाया है। मैं तो तुं गुम कर दे दिल ए रविस मैं तो एक पागल हूं एक दीवाना एक मतवाला एक मदमस्त कौन मेरा हम सफर होने लगा कौन मेरे साथ चलेगा थोड़े से दीवाने ही चलेंगे थोड़े से पागल ही चलेंगे थोड़े से मस्तों की टोली ही चलेगी ये बिल्कुल स्वाभाविक है जो मैं कह रहा हूं ये थोड़े से दुस्साहसी लोग ही झेल पाएंगे शेष तो नाराज होंगे क्योंकि शेष की दुकानों पे चोट पड़ती यहां रहजनों रहनुमा रह एक थे तेरी राह में कौन हायल ना था परमात्मा के रास्ते में लुटेरे तो बाधा डालते ही है तुम जिनको पथ प्रदर्शक मानते हो वे भी बाधा डालते यहां रह रहनुमा एक थे यहां लुटेरे और पथ प्रदर्शक सब एक थे यहां रह रहनुमा एक थे तेरी राह में कौन हायल ना था परमात्मा के रास्ते पर सब बाधा डालते क्योंकि लुटेरा भी नहीं चाहता कि तुम उसके रास्ते पे जाओ तुम उसके रास्ते पे चले गए तो तुम लुटेरे की सीमा के बाहर चले गए और तुम्हारे पथ प्रदर्शक भी छिपे हुए लुटेरे वे भी नहीं चाहते कि तुम उसके रास्ते पर जाओ नहीं तो मंदिरों में कौन जाएगा तीर्थों में कौन जाएगा यज्ञ हवन की मूलताएं कौन करेगा करवाएगा यह इतना जो जाल है शोषण का फैला हुआ एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा नहीं वे कोई भी नहीं चाहते उनकी नाराजगी स्वाभाविक उनकी नाराजगी से घबराओ मत उनकी नाराजगी से नाराज भी मत होना यह कैसी महफिल है जिसमें साकी लहू प्यालों में बट रहा है मुझे भी थोड़ी सी तिस नगी दे कि तोड़ दूं यह शराब खाना ऐसी करो प्रार्थना परमात्मा से यह कैसी महफिल है जिसमें साकी लहू प्यालों में बट रहा है यहां मंदिर मस्जिद सब की बुनियाद में लहू है यहां अमृत के नाम पर जहर बांटा जा रहा है यहां धर्म के नाम पर आदमी काटे गए हैं, हैं काटे जा रहे हैं काटे जाते रहे यह कैसी महफिल है जिसमें साकी लहू प्यालों में बट रहा है मुझे भी थोड़ी सी तिस्गी दे कि तोड़ दूं यह शराब खाना सियां बुन रही हैं रातें तजल्लियां गढ़ रही हैं सूरज खुदा और इबलीस की सराकत में चल रहा है यह कारखाना ऐसा मालूम होता है कि सैतान और परमात्मा दोनों का षडयंत्र हो गया दोनों मिल गए उनकी शराकत उनकी साझेदारी में यह कारखाना चल रहा है ऐसा मालूम होता है क्योंकि यहां सैतान और पुरोहित में बड़ी दोस्ती यहां सैतान ही पुरोहितों का असली खुदा है कुलहदारों से कोई कह दे कि यह वो मंजिल है इर तिराकी जहां खुदा के सिफात पर भी नजर है बंदों की नाकिदाना कुल्हदारों से कोई कह दे कि यह तारीख की अदालत खड़ी हुई है कतार बांधे यहां नबूबत भी मुजरिमाना जो राख के ढेर ढेर रह गए हैं वह उठें गर्द राह बनकर हवा की रफ्तार कह रही है कि काफिला हो चुका रवाना ये तो एक छोटा सा काफिला है दीवानों का जो राह के ढेर रह गए हैं वह अब उठे गर्द राह बनकर उठो कब तक राख के ढेर बने रहोगे जो राह के ढेर रह गए हैं वह अब उठे गर्दे राह बनकर हवा की रफ्तार कह रही है कि काफिला हो चुका रवाना हम तो चल पड़े कुछ दीवाने भी हमारे साथ चल पड़े चलो फिक्र छोड़ो लोगों की लोग तो कुछ कुछ कहते रहे कहते रहेंगे उनकी चिंता लेने वाला आदमी तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है वे तो हर चीज की निंदा करते उनके पास निंदा के सिवाय कुछ और बचा नहीं देखने वाली आंखें नहीं और अगर थोड़ी देखने की समझ भी है तो देखने की हिम्मत नहीं क्योंकि अगर वे देखेंगे तो फिर बदलाव करनी होगी और बदलाव करना कठिन सौदा है सारी जिंदगी एक ढंग से जमा ली उसमें फिर फर्क लाना होगा मैं अपने गांव जाता था मेरे एक शिक्षक जो अब बूढ़े हो गए थे उनसे सदा मिलने जाता था आखिरी बार जब मैं गांव गया तो उनका लड़का मुझे मिलने आया और उसने कहा कि पिताजी ने कहा है कि राय तो मैं देखता हूं तुम्हारी कि कब तुम आओ जब भी तुम आ जाते हो तो मेरे हृदय में फिर से जीवन आ जाता मगर मैं डरता भी हूं तुमसे और अब मैं बूढ़ा हो गया और तुम्हारी बातें झेलने की क्षमता मुझ में नहीं रही मुझे पता चला कि तुम आए हो मेरे घर मताना और हालांकि मैं राह देखता हूं और रोता हूं कि तुम आते तो अच्छा होता मैंने उनके बेटे को कहा कि एक बार और आऊंगा बस एक बार क्योंकि शायद फिर दोबारा मैं इस गांव में भी ना आऊंगा फिर तब से गया भी नहीं हूं उस गांव उनके पास गया मैंने कहा आप इतने बेचे क्या बेचे मेरे आने से क्या भय उन्होंने कहा भय यह है कि अब मैं मरने के करीब और तुम्हारी बातें ठीक लगती तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया अब मुझे शांति से मर जाने दो ये मानते हुए मर जाने दो कि मैंने जो पूजा पाठ किया था ठीक था अब मैं नहीं सुनना चाहता कि मैंने जो पूजा पाठ किया था वो व्यर्थ गया कि मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ कि मेरी आकांक्षाएं व्यर्थ कि मेरा धर्म थोथा था डर लगता है सुनने में क्योंकि अब मैं मौत के किनारे खड़ा हूं अब बदलने की जिंदगी को समय भी कहां रहा मैंने उनसे कहा जिंदगी समय में बदलनी भी नहीं होती एक क्षण में बदलती अभी इतने तुम जिंदा हो और मैं तुमसे यह भी कह दूं कि अगर मैं ना भी आऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें खुद भी पता है बात हो ही चुकी है इसलिए तो डर रहे हो यह डर क्या कह रहा है ये यही कह रहा है कि तुम्हें खुद भी पता है कि तुमने जो भवन बनाया था वो ताश के पत्तों का महल था उसमें सच्चाई नहीं मैं कहूं या न कहूं मरते वक्त मौत ही तुम्हें दिखला देगी अच्छा तो यही है कि मौत दिखला उसके पहले तुम देख लो अभी भी समय कभी भी देर नहीं हुई है अभी भी समय एक क्षण में क्रांति हो सकती है परमात्मा से दूर जाने में हजारों जन्म लगते हैं पास आना एक क्षण में हो जाता ऐसे ही समझो कि एक आदमी पीठ करके सूरज की तरफ चल चलता जा रहा है दूर जा रहा है सूरज से दूर जा रहा है सूरज से हजारों मील चल चला है चल चुका है अगर आज हम उससे कहें कि लौट चलो सूरज की तरफ तो वो कहेगा आप तो बहुत मुश्किल में बूढ़ा हो गए मरने के करीब हूं हजारों साल से चल रहा हूं अब हजारों साल लगेंगे लौटने में मैं उससे कहूंगा नहीं तुम सिर्फ दिशा मोड़ के खड़े हो जाओ जिस तरफ पीठ है उस तरफ मुंह कर लो और सूरज सामने सूरज से कोई दूर नहीं जा सकता न कोई परमात्मा से दूर जा सकता है हां पीट कर सकते हो बस फिर हजार साल पीट की कि दस हजार साल कोई फर्क नहीं पड़ता मुड़ जाओ जिस तरफ अभी पीठ किया हो उस तरफ मुंह कर लो सन्मुख हो जाओ सन्मुख होने का नाम सत्संग है और जो तुम्हें सन्मुख कर दे वही सदगुरु है सदगुरु की सदा निंदा हुई उसके लिए हमने सदा सूली का आयोजन किया उसके लिए हमने जहर दिया है, गोली मारी ही यह हमारी पुरानी आदत है। इसलिए धर्मेश्वर इससे परेशान मत हम मेरी बात पादरी पुरोहितों को चोट करती नेताओं को चोट करती क्योंकि मैं दो टूक कह देता हूं जैसी है बात वैसी ही कह देता हूं मैं जो यह मुख, व्यवहारी दुनिया में बहुत बड़ी चूक बचकानी दुनिया है रो तो दूध मिले अंतर की पूंजी का फिर कैसे सूद मिले आज जो जमाना है हुक्म का हुकूमत का आज तो जमाना है हुक्म का हुकूमत का कैसे हंकार बनूं मैं तो बस हूं सोने के पिंजड़े में ऊं रहा मिट्ठू है पीठ पड़ी थप्पी पर झूम रहा पिट्ठू है जीना ही धर्म यहां जी हा ही मर्म यहां कैसे प्रिपात बनूं मैं जो दो टूक हूं दो टूक कहने से कठिनाई और मुझे तो कहना होगा मैं तो वही कह सकता हूं जैसा है उसमें रक्ति भर भेद नहीं कर सकता मैं तो वही कहूंगा जो है और तुम भी वही सुनो जो है और चिंता छोड़ो जन्म और मृत्यु सुख और दुख आते हैं चले जाते हैं सत्य टिकता है सत्य शाश्वत है जीसस को सूली दे दी इससे सत्य को थोड़ी सूली लग गई जीसस को सूली दे दी इससे सत्य सिंहासन पर विराजमान हो गया न दुखी हो न परेशान हो न ना नाराज हो न ना उनके साथ व्यर्थ की झंझट में पड़ो उन्हें उनका काम करने दो तुम अपना काम करो अपनी शक्ति इसमें वह मत करना मेरे सन्यासियों से मेरा निरंतर यही कहना व्यर्थ विवादों में मत पड़ो व्यर्थ झगड़ों में मत पड़ो तुम्हारी ऊर्जा झगड़े में उलझ जाएगी तो तुम्हारी हानि होगी कहने दो लोगों को जो कहना है तुम अपनी राह चले चलो तुम अपना गीत गाए चलो कोई होंगे हिम्मतवर जो गीत को प्रेम करते हैं वे तुम्हारे साथ हो लेंगे कोई होंगे रस पारखी रसज्ञ रसिक वे तुम्हारे साथ हो लेंगे बस उन थोड़े से लोगों का साथ हो जाना काफी है जीवन संघर्षों से निखरता है उजलता है सत्य को बड़ी कसौटियां पार करनी होती और सत्य कसौटियां पार करने में समर्थ है झूठ कसौटियों से डरता है सत्य तो कसौटियों को आमंत्रित करता है इसलिए जो मुझे कहना है वो मैं जोर से कह रहा हूं कहे वाजिद पुकार तुम भी अपने जीवन की गूंज को गूंजने दो छिपना मत छिपाना मत उदघोषणा होने दो जीसस ने कहा चढ़ जाओ मुंडेरों पर मकानों की और चिल्ला के कह दो जो तुमने जाना वही मैं तुमसे कहता हूं चढ़ जाओ मुंडेरों पर मकानों की चिल्ला के कह दो जो तुमने जाना कोई होंगे रसज कोई होंगे रसिक कोई होंगे मस्त जिन्हें तुम्हारी आवाज खींच लेगी पुकार लेगी वे तुम्हारे साथ हो लेंगे काफिला तो चल पड़ा अब तुम यहां वहां की बातों में मत उलझो किनारे की बातों में मत उलझो बस पुकार देते रहो हाथ देते रहो शायद किनारों में उलझी हुए कुछ लोग तुम्हारे साथ हो लेंगे मगर उन पर नाराज मत होना जिनका विरोध उनका विरोध भी स्वाभाविक है जराजीण नए का विरोध करेगा ही मुर्दा जीवन का विरोध करेगा ही असत्य सत्य का विरोध करेगा ही और जब भी सत्य की किरण उतरती तो सारे अंधेरे की ताकतें इकट्ठी हो जाती क्योंकि सारे अंधेरे की ताकतों का जीवन संकट में पड़ जाता इसलिए जो हो रहा है ठीक हो रहा है उसे स्वीकार करो और ध्यान रखो परमात्मा के बड़े अनूठे रास्ते हैं काम करने के वह विरोध से भी अपनी बात सधवा लेता है आज इतना